बाद में ऑफिसर अजय विक्रांत और रूही को लेकर जामनगर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे इस टाइम वो पेट्रोलियम स्कूल जामनगर पुलिस स्टेशन के रेंज में ही आता था ऐसे में विक्रांत उस स्कूल का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन से निकालना चाहता था वो खासतौर पर यह जानना चाहता था कि कहीं स्कूल से रिलेटेड कोई स्पेशल केस या एफ थाने के रिकॉर्ड में तो नहीं दर्ज है जहाँ से स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके दोपहर के तीन बजने तक आखिरकार एक अच्छी खबर मिल ही गई इन लोगों को एक लड़की के बारे में पता चला था जो केशव पंडित के साथ इसी पेट्रोलियम वाले कॉलेज में पढ़ती थी इस लड़की का नाम था लीना ये लड़की इस वक्त दिल्ली में रहती है किसी तरह से इन लोगों को लीना का कांटेक्ट डिटेल मिल गया था चूँकि लीना इस वक्त यहाँ से काफ़ी दूर थी ऐसे में उससे अभी सिर्फ फ़ोन पर ही बात की जा सकती थी चूँकि लीना एक लड़की थी ऐसे में उससे रूही नहीं फ़ोन पर बात किया फ़ोन पर जब लीना को केस के बारे में सब कुछ बताया गया तो उसने पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट करते हुए सब कुछ बताना शुरू कर दिया पहले तो उसने ये कन्फर्म किया कि वो और केशव पेट्रोलियम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे साल उन्नीस में वो लोग क्लास एलेवंथ के स्टूडेंट्स थे और उस साल वो दोनों एक ही सेक्शन में थे लीना ने बताया कि केशव क्लास में हमेशा सबसे पीछे की सीट पर बैठता था और वो ज़्यादातर शांत ही रहता था वो जल्दी किसी से बातचीत भी नहीं करता था लीना ने ये भी बताया कि केशव काफ़ी टेलेंटेड था वो उसी टाइम से काफ़ी अच्छी स्केचिंग करता था और वो लिखता भी था लीना के पास केशव के बारे में बस इतना ही जानकारी थी वो और ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी लेकिन इसके साथ ही लीना ने और भी काफ़ी लोगों के नाम बताए जो केशव के साथ रहते थे और उसे करीबी से जानते थे उसने राय दिया कि उन लोगों से पूछताछ करके केशव के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है ऐसे में विक्रांत और बाकी के लोगों ने उन नाम के हिसाब से ढूंढना शुरू कर दिया और फिर जैसे जैसे उन लोगों के बारे में पता चलता जा रहा था उनके पास कॉल कर कर के उनसे पूछताछ की जा चुकी थी इस इन्वेस्टिगेशन से इन लोगों को और भी नई इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो चुकी थी अब उन्हें यह पता लग चुका था कि केशव अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल पाँच में रहता था लेकिन बाद में वो किसी दूसरे हॉस्टल में चला गया था लेकिन वो दोबारा किस हॉस्टल में जाकर रह रहा था इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी केशव के बारे में अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन लीना ने दिया था या फिर उसके और साथियों ने दी थी उससे यही जाहिर हो रहा था कि केशव पंडित एक औसत चेहरे वाला और पढ़ाई में भी एवरेज स्टूडेंट था ऐसे में वो क्लास में गुम रहता था कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था वो कॉलेज आया या नहीं इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था और यही वजह थी कि अब भी उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसके अधिकतर क्लासमेट्स को तो उसका नाम तक याद नहीं था वो सब के सब केशव को भूल ही चुके थे फ़ोन पर बात होने के बाद उसने एक क्लासमेट से विक्रांत के पास क्लास की एक ग्रुप फोटो भी भेजी थी इस ग्रुप फोटो में भी केशव सबसे किनारे और गुमसुम सा खड़ा था उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो इस ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं बल्कि उसे ज़बरदस्ती इस ग्रुप में शामिल किया गया है भले ही अभी तक केशव के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी थी लेकिन फिर भी विक्रांत और रूही को इतना समझ में आ चुका था कि केशव की पहले की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड रही थी कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से केशव हमेशा उदास सा रहता था और हमेशा क्लास में खोया खोया सा रहता था अब तक ये भी क्लियर हो चुका था कि केशव पंडित जैसा शुरू शुरू में दिख रहा था असल जिंदगी में उससे काफी अलग है और सच में उसे समझना इतना आसान नहीं था अभी लोगों का फोकस केशव पंडित के पुराने रूममेट्स के ऊपर हो गया था अगर उन्हें उन लोगों के बारे में पता चल जाए तो जो केशव के साथ उसके रूम में रहते थे तो निश्चित रूप से केशव के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि केशव के रूम के बारे में पता कैसे किया जाए किसी तरह से कुछ रूममेट्स का नंबर मिला तो उन लोगों का फोन ही नहीं लगा और एक दो रूममेट्स ने तो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल ही चेंज कर दिया था ऐसे में उन तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा था इस टाइम ऑफिसर अजय भी काफी एक्टिव होकर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले रहे थे वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हुए केशव के, के रूम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे इधर अब विक्रांत बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था दरअसल अब उसके डुप्लीकेट टास्क का टाइम नजदीक आ चुका था और अब बहुत जल्दी उसे ऑफिस छोड़कर टास्क के लोकेशन तक जाना होगा उस वक्त जहाँ पर विक्रांत था वहाँ से उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन काफ़ी दूर था ऐसे में वहाँ टाइम से पहुँचने के लिए विक्रांत को जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा पहले तो विक्रांत वहाँ जाने के लिए कोई बहाना बनाने का सोच रहा था लेकिन ऑफिसर अजय ने उसके पास आकर विक्रांत को एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहा विक्रांत सर मुझे ये कार गैरेज के मालिक का नाम मिला है इसका नाम है रूपेश तलवार अजय ने लिस्ट में से एक नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा यह आदमी भी केशव पंडित का रूममेट था हमें इसका फ़ोन नंबर तो नहीं मिला है लेकिन ये पता चला है कि यही जामनगर में रुद्रपुर के पास में इसका एक गैरेज है ए, सिक्का कस्बे की तरफ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सो मुझे लगता है कि हमें ख़ुद उस जगह पर जाकर इससे मिलना चाहिए सिक्का विक्रांत ने सवाल किया जाहिर हो रहा था कि वो इस टाइम थोड़ा नाखुश था उस टाइम वो कहीं और जाकर अपना समय ख़राब नहीं करना चाहता था हाँ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नेशनल हाईवे से होकर जाना पड़ेगा रोड साइड ही है उसका गैरेज ऑफिसर अजय ने विक्रांत को मैप दिखाकर लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहा जब विक्रांत ने मैप में गैरेज की लोकेशन को देखा तो उसकी आँखें चमक उठी दरअसल उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन भी लगभग इसी लोकेशन के पास में ही था उसे भी अपना टास्क पूरा करने के लिए सेम उसी डायरेक्शन में जाना था ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही उस गैरेज पर जाने के लिए हामी भर दी इसके तुरंत बाद ही ऑफिसर अजय अपने साथ विक्रांत और रूही को लेकर उस गैरेज की तरफ निकल पड़े कुछ ही देर में इनकी गाड़ी हाईवे पर पहुंच गई पिछले कुछ सालों में जामनगर शहर का, का काफ़ी विकास हुआ था यहाँ ऑयल रिफाइनरी होने की वजह से इसे ऑयल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी विकास देखने को मिला है हाईवे से लेकर शहर के भीतर तक की सड़कें और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है टूरिज्म के लिहाज से भी शहर काफ़ी महत्व रखता है ऐसे में सरकार ने इस तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया है मैं तो बस भगवान से इतना ही मना मना रही हूँ कि कम से कम इस गैरेज वाले केशव के बारे में कुछ ऐसा पता हो जिससे हमारा काम बन जाए रूही ने चलती गाड़ी में बात शुरू करते हुए कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूरी पता चलना चाहिए ऑफिसर अजय ने भी रोड पर अपनी नज़रें टिकाए हुए कहा लेकिन ड्राइविंग सीट पर अजय के ठीक बगल में बैठे हुए विक्रांत किसी और ही खाल में गुम था उसका ध्यान ही इन लोगों की बातों की तरफ नहीं था वो अभी भी अपने डुप्लीकेट टास्क के बारे में सोचने में लगा हुआ था उसे हैरानी उस बात की हो रही थी कि उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन शहर से दूर थोड़े सुनसान वाले इलाके में था ऐसे में उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज के डुप्लीकेट टास्क में भला क्या होने वाला है अभी ये लोग हाईवे पर कुछ दूर निकले थे और विक्रांत डुब्लिकेट टास्क के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से गाड़ी में लगे वॉकी टॉकी पर मैसेज सुनाई देने लगा सिक्का हाईवे के पास जो कोई भी पुलिस गाड़ी है वो सीधे सिक्का एरिया पहुंचे यहां पर लूट की घटना हुई है हथियारबंद लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया है जो भी पुलिस गाड़ी लोकेशन के पास मौजूद है तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे